देखा श्रमित विभीषण भारी भायऊ हलो मान गिर धारे रथ तु रंग सार थी पाता हृदय माझते ही मार सिला ठाढ़ रहा अति कपिकम्पित गाता भीषण जन त्राता पुनरावन कपिहचारे चले गगन कपिपारी बिभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर कर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संघार कर डाला उसके सीने पर लात मारी रावण खड़ा रहा, खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत काँपने लगा विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा वे पूछ फैलाकर आकाश में चले गए से पूछ कपिल सहित उड़ान पुन फिर फिर वो प्रबल हनुमाना लड़त अकाश जुगल समझो धाम एक कही एक हनत करोधाम तो हही नभ छल बल बहु करही कल कर गिर सुमेरु जन लरह बुधबल से चर पर पूछ पकड़ ली हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े फिर लौटकर कर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हूँ जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु संभारे का स्मरण किया संभारी श्री रघुबीर धीर प्रचारी कपि रावन घनो महि परत पुन उठ लरत देवन जुगल कहो जय जय भनो हनुमत संकट देखी मरकट भालु को धातुर चले धन रावण सकल सुभट भुज बल दल मले श्री रघुबीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला तब रघुबीर पचारे धाये कपि बल प्रबल देखते हेन्गत पाखंड श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की अंतर ध्यान छिप्रगटे खल रूप काम रघुपति कटक भालु कपे देते, प्रगट भागे धीरा लक्ष्मण रघुबीराम क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया फिर उस दुष्ट ने अले को रूप प्रकट किए श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए वानरों ने अपरिमित रावण देखे भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले वानर धीरज नहीं धरते हे लक्ष्मण जी हे रघुवीर, बचाइये बचाइये यूँ पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं दह दिशा वहीं कोटि रावन गरजहीं घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराये आए जय के आस जहु अब भाई सब सुर जिते एक दस कन्धर अब बहु भय तहु गिर कन्दर शंभु मुन ज्ञाने जिन जिन प्रभु महिमा कछु जाने दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई अब जय की आशा छोड़ दो एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था अब तो बहुत से रावण हो गए हैं इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो अर्थात उनमें छिप जाओ वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी प्रताप ते रहे निरभ कपिन चल बिचल मर कट भाल सकल पाहि अति मरदहि दशानन कोटि कोटिन कपट भूभ अंकुरे जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए जो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले अत्यंत बलवान रणबाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं नर देखे विकलम हस्यो को सलाधीसारंगय कसर अति सकल दश देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हसे और सारंग धनुष पर एक बार चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला